ये है ना। में और है क्या शेत अच्छा वहाँ तो शाम ऐसा आया है दैवी संपद कही गयी है ना समी प्रशिक्षा ये जो दैवी संपद कही गयी है ये ज्ञानी महापुरुषों में स्वाभाविक होती है ज्ञानी महापुरुषों कैसी होती है हाँ दैवी संपद ज्ञानी महापुरुषों में स्वाभाविक होती है और साधक को वह करनी होती है तो साधक को करनी पड़ेगी और ज्ञानी में कैसी होगी तो भाई पर भी वैसी ही बात आ रही है अध्यात्म शास्त्र सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर यानी कृतार्थ लक्षणानी जो कृतार्थ महापुरुष के लक्षण कहे जाते हैं जो कृतार्थ महापुरुष के लक्षण कहे जाते हैं कृतार्थ महापुरुष समझते हैं जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है जो ब्रह्मज्ञानी है अपनी आत्मा को जान लिया है उसको उसको क्या कहेंगे तो? और यहाँ कृतार्थ के लिए शब्द क्या स्त्री तरह इस अच्छा अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण कहे जाते हैं यानी कृतार्थ लक्षणानी जो कृतार्थ पुरुष के लक्षण कहे जाते हैं यत्न साधार एवं साधना जनते समझ लेना साधक के यत्न से साध होने के कारण लक्षण जैसे पृथ्वी के लक्षण गंध है तो पृथ्वी गंध के बिना नहीं रह सकती है ना तो उसी प्रकार कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण है तो लक्षण अवश्य रहेंगे तो अब अवधे बिना यत्न साधार तो ज्ञानी में अवश्य रहेंगे और अन्य साधक में वो प्रयास से करने पड़ेंगे या स्वभाव से रहेंगे हाँ तो भैया साधक यत्न से साध्य होने के कारण हैानी करते लक्षणानी हो साधक के यज्ञ से साध्य होने के कारण वे लक्षण उसके साधन रूप से कहे जाते हैं किसके है? साधक साध के वे लक्षण साधक के साधन रूप से कहे जाते हैं उपदी छोटे है हैं या कहे जाते हैं यहाँ पर योग कई बार आया है ना तो उसको लगाई है ही है ना ही कर क्योंकि योग कर है निश्चित रूप से क्योंकि निश्चित रूप से अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ महापुरुष के या जीवन मुक्त महापुरुष के जो लक्षण कहे जाते हैं लिखे ठीक है क्या क्योंकि अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ महापुरुष के जो लक्षण okay. कहे जाते हैं तो यत्न से साध्य होने के कारण या क्या साधक के यत्न से साध्य होने के कारण वे लक्षण ही साधक के साधन रूप कहे जाते हैं वे लक्ष्मणी साधक के साधन तो, तो, तो करना पड़ता है ना अब देखना यानी यत्न नक्षणानी साधवन की देखना यानी कि जो मुमुक्षु के यत्न से साध्य साधन होते हैं क्या कहेंगे जो, जो मुमुक्षु के यानी करते जो जो मुमुक्षु के यत्न से साध्य साधन होते हैं लगा और चातानी लक्षण की तानी और वे कृतार्थ पुरुष के लक्षण होते हैं लगे लगेगी कैसे यानी जो के से साध्य साधन होते हैं को जोड़ लेना तानी और और वे और वे सिद्ध पुरुष के कृतार्थ पुरुष के लक्षण होते हैं उसके स्वाभाविक देखिए कोई असुविधा हो पंती लगाने में तो गल फिर खींच लेना श्री भगवान प्रजाति यदा कामान सर्वान्थ मनोगतान आत्मनिवा आत्मनाथ तदा, तदा कर दिया है तदा। क्या है? आत्मन पार यदा सर्वान काम प्रजाती पार्थ संबोधन हे पार्थ यदा मनोगतान सर्वान्मा प्रजाती जब यहाँ यह है कि मनो गसान है ना कि मन में स्थिर सभी कामनाओं को छोड़ देता है मन में स्थिर सभी कामनाओं को है काम पर इच्छा मन में स्थिर सभी इच्छाओं को छोड़ देता है ने? और देखना आत्मनी एवं आत्मना तुष्टा है ना आत्मना एवं आत्मन तुष्टा अपने द्वारा ही अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट रहने वाला या अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट रहता है आत्मा आत्मन ही उत्ता अपने द्वारा अपने से अपने में ही संतुष्ट रहता है अपने मतलब अपनी आत्मा में अपने से अपनी आत्मा में भी संतुष्ट रहता है तथा स्थित प्रज्ञ उचित तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है लग गया? कब कहा जाता है तो जब मन में स्थित सभी कामनाओं को छू लेता है तथा अपने द्वारा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब स्थित कहा जाता है अपने अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है तो अपने द्वारा कहा है ना, वाय पदार्थों की प्राप्ति से संतुष्ट रहता है ऐसी बात नहीं है वाय पदार्थों की प्राप्ति के बिना अपने आप में संतुष्ट रहता है अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उसे क्या कहते हैं देखते हैं तो सभी कामनाओं को छोड़ देना अब देखना तो प्रजहाती का क्या है प्रकर्षण जहाती और जहाँ का अर्थ क्या है परिप्रजा प्रकर्षण जहाधिकार से अच्छी प्रकार छोड़ देता है या पूर्णता छोड़ देता है आ, तो प्रकर्षण जहादिकार से कर लेना प्रक्रिया की केवल जहादिकार से परिस्थित नहीं परी लगाया है ना और प्रकर्षण जहाधिकार से प्रकर्षण जहाती और प्रकर्षण जहादिकार से परिचय ऐसा और यदा करवाण कर से समस्या आपका समस्तान और श्लोक में आया है और कामान कर से इच्छा भेदान इच्छा वेदान करोग वेदा है भिन भिन प्रकार की? इच्छा। आ, मनो कर कि मनस और मनस कर मनस कर है मन प्रविष्टान का अर्थ है क्या किया मन अधिक अब देखना ये हो गया अब यहाँ पर एक परित्यागे तुष्टि करना भावार ध्यान कामनाओं से किसी को संतुष्टि होती है क्या कामनाओं से संतुष्टि नहीं होती है ना तो पंक्ति जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देना तुष्टि कारणाभा संतुष्टि का कारण न होने से सभी कामनाओं का नहीं देखो जैसा लिखा है वैसे लगा कर देखते हैं पहले कि सभी कामनाओं का परित्याग होने पर सभी कामनाओं का परित्याग होने पर सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया अच्छा तुष्टि कैसे होती है वो ध्यान देना व्यक्ति किसी पदार्थ की इच्छा करता है और उस पदार्थ के प्राप्त होने पर क्या होती है तुष्टि होती है तो पहले क्या करेगा वो कामना करेगा इच्छा करेगा किसी पदार्थ की कामना करेगा उस पदार्थ के प्राप्त होने पर क्या होगी संतुष्टि तो संतुष्टि का कारण क्या होता है पदार्थ की प्राप्ति और पदार्थ की प्राप्ति कब होती है जब उसकी पहले इच्छा होती है हाँ मतलब विषय की इच्छा होने पर विषय की प्राप्ति और फिर होती है यह क्या तुष्टि तो जब इच्छा ही छोड़ दिया तो अब क्या है की कि फिर किसी पदार्थ को की प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं तो, हुआ हुआ। तो कोई पदार्थ तो मतलब क्या हुआ पिया? कि उसकी तुष्टि के कारण का अभाव हो गया का कारण है पदार्थ की प्राप्ति द्वारा इच्छा है तुष्टि का कारण इच्छा कैसे है पदार्थ की प्राप्ति के हाँ ये ध्यान देना कि सभी कामनाओं का परित्याग होने पर तुष्टि के कारण का अभाव होने पर और देखेंगे तो अभी सभी कामनाओं का परित्याग हो गया है और इसलिए क्या है कि तुष्टि के कारण का अभाव हो गया तुष्टि के कारण तो कामना ही है ना पदार्थ की प्राप्ति के द्वारा अब ध्यान देना अब ये है कि आज इसी ये जो ज्ञानी के स्थिति प्रति लक्षण चल रही है ना तो जो स्थिति प्रज्ञा हो गया है जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो गई है मतलब जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है तो आत्मा का साक्षात्कार होने पर भी प्रारंभ उसका स्थित रहता है कर्म तीन प्रकार के रहते हैं क्रीमाण संचित और क्रीमाण जो हम अभी कर रहे हैं वर्तमान काल में उन्हें क्या कहते हैं वर्तमान काल में किए जाने वाले कर्मों को कहते हैं कहते हैं और जिन कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला हुआ है उन्हें क्या कहते हैं प्रारत है ना मतलब कि है की जिन्होंने अपना फल देना आरम्भ कर दिया है जिन कर्मो ने अपना फल देना उन्हें क्या कहते हैं कहते हैं की जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला है उन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है तो वे प्रारम्भ कर्म है नहीं? और जो और जो ऐसे कुछ कर्म हैं, कि जिन्होंने अभी फल देना आरंभ नहीं, नहीं किया नहीं। है या पूर्व काल में किए गए हैं कर्म उनको क्या कहते हैं? क्यूँकी जन जन्मांतर से बहुत से कर्मो को आए हैं तो कुछ ने फल देना आरम्भ कर दिया वो क्या हो गए नहीं फल देना आरम्भ कर दिया और दूसरे कैसे हुए संक्षिप्त इसको आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही मर गया तो पैदा होते ही मर गया तो उसने कुछ कर्म किया कुछ सुबह शुभ कर्म तो नहीं किया तो मुक्त हो गया क्या क्यूँकी तो होता है कि आत्म साक्षात्कार से तो मुक्त तो नहीं हुआ ना तो बताइए यदि एक ही शरीर मतलब क्या है कि तो उसके सभी कर्म मुक्त नहीं हुआ क्योंकि उसको तो ज्ञान नहीं हुआ हाँ अच्छा मुक्त होता है कैसे ज्ञान होने पर तो उसको मुक्त तो नहीं हुआ उसको कर्म का फल भोगने के लिए और जल्द होगा इसका मतलब क्या है कि की दोस्त से कर्म उसने पहले कर रखे हैं दोस्त से कर्म पहले कर तो जिन्होंने देखना जो बच्चा पैदा होकर के मरा तो कुछ प्रारब्ध को लेकर के वो वहाँ पैदा हो गया और फिर आगे और कहीं पैदा होगा तो आगे जब यहाँ बच्च, बच्चा पैदा हुआ है तो प्रारब्ध को लेकर पैदा हुआ और कुछ संचित कर्म उसके बचे हुए संचित कर्म उसके और उन्हीं संचित में से क्या हो जाएगा कि फिर प्रारब्ध तैयार होगा और एक का अब समझ लो संचित बात समझ लिया तो जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है वो प्रारब्ध कहे जाते हैं और जो कुछ फल देना आरम्भ नहीं किया है इसे पूर्व के किए हुए कर्मो को क्या देता है अभी शरीर में से जो हम लोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं कह रहे हैं क्रीम तो तो कर्म होते हैं और कर्म ही क्या होते हैं अब इन कर्मों में प्रवृत्ति होती है शंकराचार्य के अनुसार के कारण कारण व्यक्ति को नहीं जानते हैं तब ये सब करते रहते हैं अच्छा तो ध्यान देना की ज्ञान से कार्य सहित अज्ञान का नाश हो जाता है ज्ञान से क्या होता है अज्ञान का विरोधी ज्ञान है ज्ञान होगा तो कार्य सहित तो अज्ञान का मतलब तो तो क्या अज्ञान निर्भित होगा और कैसे ज्ञान का कार्य भी निर्भित हो जाएगा तो तो क्रीम तीन तो प्रकार के कर्म समझ गए और भी आप ऐसा देखना कि उसमें गीता में क्या आता है ज्ञान आदि सर्वकर्माण अर्जुन हे अर्जुन ज्ञान आदि सभी कर्मों को भस्म कर देती है सर्वकर्माण ही कहा है ना सर्वकर्माण से सभी कर्म आ रहे हैं ना सभी कर्म आ रहे हैं और देवी भागवत में आता है ना भुगतम शीते कर्म में कल्प कोट सही रखी अवश्य में भोक्त कर्म सुबह सुबह शुभ अथवा शुभ और अशुभ कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है और बिना भोगे हुए सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्म नष्ट नहीं होता तो बिना भोगे नष्ट नहीं होते है ये कौन करती है देवी भागवत और गीता क्या कहती है की ज्ञान अग्नि ऐसी सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं सभी कर्म मतलब श्रीवाण संचित प्रारम्भ सब समझ में आ रहे हैं और वहाँ ध्यान लगनी से नष्ट बताया गया देखिए भाजपा होगा ही नहीं तो शास्त्र वचनों में विरोध प्रतीत हो रहा है ना विरोधा भाष प्रतीत हो रहा है तो संगति ऐसी लगानी चाहिए कि कोई भी शास्त्र का वास्तविक व्यर्थ न हो सबकी संगति लगाना चाहिए कोई शास्त्र अप्रामाणिक नहीं है सभी प्रामाणिक ही है इसलिए शंकर भाष में अर्थ किया है स्वर्वकर्माणिक अर्थ किया है प्रारम्भ देकर स्वर्वकर्माणिक क्या शंकराचार्य नष्ट क्या किया है श्रीमान जायेंगे क्या बचेगा प्रारम्भ अब ध्यान देना तो स्वर्व कर्माणी जो गीता कहती है सर्वकर्माणी कर्या कर भाष्यकार ने प्रारंभ लेकर सर्वकर्माणी इससे देवी भगवत की सार्थक हो गयी जो वो कहती है की बिना भोगे कर्मो का फल यानी कर्म बिना क्या बिना भोगे कर्म नष्ट बिना भोगे कर्म नहीं होते हैं तो कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता है बिना भोगे तर... नहीं कौन सा कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होता प्रारम्भ तो देवी भागवत का जो है न श्लोक सार्थक हो गया प्रारब्ध को लेकर के प्रारम्भर स्वर कर्मो को लेकर के गीता बच्चन सार्थक हो गया तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है जो क्षूब्र की व्यक्ति है तो उसका प्रारंभ से है की नहीं है यदि प्रारंभ भी खत्म हो जाएगा तो दे धारण होगा चला जाएगा तो वही बोला शरीर धारण निमित्त से से कि शरीर धारण का निमित्त प्रारब्ध से सोने पर क्या शरीर धारण का कारण प्रारब्भ से सोने पर शरीर धारण का निमित्त क्या है प्रारब्ध प्रारब्भ से शरीर बना हुआ है उन्नी को शरीर भी चला जाएगा ये जिस दिन प्रारभ खत्म हो जाएगा उनकी लगाइए की सभी कामनाओं का परित्याग होने पर कारण का अभाव होने से और शरीर धारण का निमित्त प्रारब्ध शेष होने पर तो आप ऐसा समझिए यहाँ पे कि ये कामनाओं के कारण क्या होती है कर्मों में प्रवृत्ति कामनाओं के कारण क्या होती है कर्मों में तो कामनाओं का तो परित्याग हो गया तो कर्मों में प्रवृत्ति हो पाएगी नहीं अच्छा अब ध्यान देना रहा है की प्रारंभ बचा हुआ है ना तो प्रारंभ के कारण शरीर बचा हुआ है तो शरीर है तो प्रवृत्ति भी हो सकती है शरीर है तो प्रवृत्ति भी हो सकती है लेकिन उसकी ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं होगी न की हम अमुक काम करें ये मतलब क्या है कि ये कार्य मेरे इष्ट का साधन है इस कार्य से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार करेगा इस क्या इसलिए क्या शंका होगी की उन्मत्ता प्राप्त की उन्मत्त प्रमत्त की तरह उसकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है क्योंकि जो अज्ञान जो साधारण मनुष्य है ना वो सोचेगा कि इस कर्म से हमको ये फल होगा इसके ये फल होगा तो किसी फल को उपदेश करके तो यह कर्म कर पाएगा इसका कोई फल है नहीं। तो फिर तो उन्मत की तरह काम करेगा उन्मत कुछ सोच विचार करता है तो कहते हैं उन्मत की तरह प्रवृत्ति प्राप्त होती है शंकाओं की उन्मत्मत समस्या है। उन्माद से युक्त को क्या कहने और मजिहारी पीले उसको क्या कहते हैं समझते है उन्माद हो जाए ना उन्माद में क्या मस्तिषे काम नहीं करता है लोगों का तो जो है उन्माद से युक्त हुआ वो उन्मत्ते और मजिहारी पीले हो गया क्या नमस्ते तो मतलब की तरह प्रवृत्ति प्राप्त होती है या हुई शंका पंक्ति लगेगी पंक्ति देखना तुष्टि का कारण तो कोई हुआ नहीं रहा नहीं ना उसके नहीं। तो अब के लिए वो कोई काम करेगा क्या नहीं।, नहीं करेगा लगाइए सभी कामनाओं का परित्याग होने पर तुष्टि के कारण का अभाव होने पर और शरीर धारण का निमित्त प्रारंभ शेष होने पर सबसे बड़ी बात तो यह है की तुष्टि के कारण का अभाव है न उन्मत की लगाना सभी कामनाओं का परित्याग होने पर कारण का हाँ वैसे ऐसा भी होकर लग सकता है कि नहीं ए, सभी कामनाओं का परित्याग ये शरीर धारण का कारण प्रारब्ध शेष होने पर सभी कामनाओं का परित्याग होने पर सभी धारण का निमित्त प्रारंभ से होने पर और सभी कामनाओं का परित्याग होने पर तुष्टि के कारण का अभाव होने से मतलब हेतु जो पंच हेतु में पंचमी होती है ना तो आगे जो शंका की गई है ना उन्मत्त प्रमत्ता उसकी प्रवृत्ति प्राप्त इसमें हेतु यही है तुष्टि कारण अभा जिसकी तुष्टि का कोई कारण रहता है वो तुष्टि के कारण गुट पदार्थ को पाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है तुष्टि का कारण जिसके पास है तुष्टि के कारण पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति okay. इसकी तुष्टी का कोई कारण नहीं है ना इसलिए क्या है कि उन्मत्त की उन्मत्तम की अभाव है इतना ध्यान रखेंगे का यहाँ पर और शायद ऐसा अन्वय कर लेना सभी कामनाओं का परित्याग होने आरोप और निश्चित परित्याग होने आरोप तुष्टि के कारण का अभाव होने ऐसी तथा शरीर धारण का कारण प्रारब्ध शेष होने आरोप इस ज्ञानी की उन्मत्तमत की तरह प्रवृत्ति प्राप्त होती है ऐसी शंका होने पर कहते हैं ऐसी शंका होने पर से क्या कहते हैं आत्मनि एव आत्मना पुष्ट है आत्मनि एव अर्थ है प्रत्यूपे हो प्रत्यगात स्वरूप प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है अंतरात्मा प्रत्यगात्मा क्या होता है हाँ अंतरात्मा की प्रत्यगात स्वरूप ये आत्मनी का अर्थ है और लगा और फिर भी अपनी आत्मस्वरूप में आत्मना श्लोक में आया है तो आ, आत्मनी एवं आत्मना है ना तो यहाँ आत्मना का तो अपने से है? तो अपने से इसका क्या मतलब है कि बाय लाभ निरपेक्षा की बाय पदार्थों की लाभ की अपेक्षा ना करके बाय पदार्थों की प्राप्ति के बिना आत्मा में संतुष्ट है त्मस्वरूप में से अपने से संतुष्ट है अपने मतलब वायु पदार्थों की प्राप्ति की अपेक्षा ना करके संतुष्ट है, दो हैं। दो वो होता है। कोई पदार्थ मिल जाए उनको तो संतुष्ट हो जाते हैं संतोष है। तो कितनी देर रहेगा वायु पदार्थ कितनी देर आपके पास रहेंगे नई नई इच्छा होती रहती है तो वायु पदार्थों के लाभ की अपेक्षा न करके वो ये ये तात्पर्य ध्यान रखना है ना कि अपने की मतलब वाय पदार्थो के लाभ की अपेक्षा न करके अपने में संतुष्ट रहने वाला ठीक है तो तुष्टा है ना श्लोक में तुष्टा को बताते हैं। ये स्वयं का तात्पर्य है की वाय लाभ निरपेक्षा है ना हाँ अब देखेंगे की परमार्थ ये दर्शना अमृत रस लाभ है ना अन्यस्मात अलम प्रत्यवान ये तुष्टा है ना इसका अर्थ बताते हैं कि अन्य अन्यस्मात अलम प्रत्यवान अन्यस्मात कार अन्य विषयों से अलम प्रत्यय वाला या तो क्या कहते हैं अन्य विषयों से अन्य विषयों से अनम बुद्धि वाला अलम समझते हैं आपको कोई वस्तु दे और खूब मिल जाए तो क्या बोलेंगे अलम्याप्त अर्याप्त हो गया ना तो, परिया, तो, तो अन्य विषयों से अनम बुद्धि वाला अन्य विषयों से अलम बुद्धि मतलब पर्याप्त अन्य विषयों से अनम बुद्धि वाला तो अन्य विषयों से अनम बुद्धि कब होती है तो कहते हैं कि परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभ है दर्शन रूप अमृत रस के लाभ से परमार्थ दर्शन क्या है ये आत्मा का अपरुक्ष ज्ञान है आत्मा का साक्षात्कार है परमार्थ दर्शन क्या है आत्मा का तो आत्मा का साक्षात्कार क्या है अमृत रस है ना कि आत्मा एक परमार्थ दर्शन रूप या आत्म साक्षात्कार रूप अमृत रस के लाभ से परमात्म साक्षात रूप अमृत रस की प्राप्ति से परमार्थ दर्शन रूप अमृत रस की प्राप्ति होने के कारण अन्य विषयों से अलंब बुद्धि वाला स्थिति प्रज्ञ है लगा? तो हुआ ना? हुआ जब संतुष्ट हो जाएगा बोलें कोई परोसे ना, बोलें तो बोलेंगे लाभ हो जाता है ना तब क्या होता है की अलम प्रत्यय होता है परमार्गदर्शन रूप अमृत वृद्ध की प्राप्ति के कारण परमार्गदर्शन रूप अमृत वृद्ध की प्राप्ति के या लाभ के कारण अन्य विषयों से आलम बुद्धि वाला स्थिति प्रज्ञा होता है लग जाएगा अब देखना स्थित प्रज्ञा स्थिति का क्या अर्थ है प्रतिष्ठिता और प्रज्ञा कर आत्म अनात्म विवेक आत्मा तथा अनात्मा की विवेक से होने वाली और ये प्रज्ञा से लेना है आपको अपरोक्ष प्रज्ञा है आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से होने वाली प्रज्ञा जिसकी स्थिर है वह स्थित प्रज्ञ वह वह प्रज्ञ ज्ञानी कहा जाता है स्थित प्रज्ञा से विद्वान ज्ञानी कहा जाता है विद्वान दो प्रकार का परोक्ष और अप्रोक्ष केवल शास्त्र पढ़ लिया तो परोक्ष ज्ञानी हो गया अब उसका दर्शन कर लिया आत्मा का तो अफरोग्षी अफरोग्षी अफरोग्षी। दो दोनों विद्वान और इस अप्रोक्ष में अप्रोक्ष विद्वान लेना तो अब लगाइए तो यहाँ पर जो है ना अत्यंत पुत्र वित्त लोकना जिसमें ऐष्णाएं तीन प्रकार की होती है पुत्र वित्त और अलोकना पुत्रा है ना तो क्या है कि हमारा पुत्र हो जाए पुत्र की कामना रहतीयी तो चाहिए लोगों को वृद्धावस्था वही परेशान कर देता है पुत्र <laughs> तो, तो पुत्र की कामना एक पुत्र की रचना और क्या होती है वृत्त की रचना मतलब धन और लोक लोक रचना मतलब मान सम्मान की रचना तीन प्रकार की रचनाएं होती है ना तो ये उपनिषद में आता है की तो ये अर्थव्युत्थाय से उत्था जैसे भिक्षाचर्यमती इन रचनाओं से रही होकर के वो संन्यास लेते हैं तो अब देखना पुत्र पुत्रवित्र और लोकेशा का त्याग किया हुआ सन्यासी लग गया पुत्र और पुत्रषण वित्तना और लोकेश्णा का त्याग किया हुआ सन्यासी आत्मा राम आत्मीर और इसकी प्रगति ये अर्थ है आत्मा राम मतलब अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला जो कि किसी विषयों में रवड़े अपनी आत्मा में ही रमण करता है किसी उद्यान नदी में रमण नहीं करता है आत्म पीड़ा आत्मे में ही में ही क्रीड़ा करने वाला बाहर किसी के साथ पीड़ा नहीं है, है तो इसका क्या सुबह है पार्थ जब ए, मन में स्थिति सभी कामनाओं को छोड़ देता है तथा आ, ये क्या है कि, बाए पड़ार्थो, बाए पड़ार्थो की बाएं परार्थों बाएं परार्थों की लाभ की अपेक्षा न करके अपने प्रत्येक स्वरूप में ही संतुलता है बाय पदार्थों के लाभ की अपेक्षा न करके अपने प्रत्येगात्मक रूप में ही संतुष्ट रहता है ये समझ जाओगे जाओ मेरा संतुष्ट रहता है, है? है क्योंकि परमार्थन रूप अमृत के लाभ के कारण सब में संतुष्ट है मतलब अलग तक हो गया है बहुत हो गया स तो, तो तब वह स्थित कहा जाता है लगभग तो यह स्थिति तब कहा जाता है स्थिति प्रज्ञ से कहा भाषा किन बचनों से स्थित प्रज्ञ को कहा जाता है तो इन वचनों से स्थिति प्रज्ञ को कहा जा रहा है अच्छा और पदार्थो के लाभ की अपेक्षा ना हो अपना प्रत्येक है जी। तो उसमें संतुष्ट रहना रहेगा उसका अनुसंधान करो जिससे कि वो समझ में आ जाए वो तो आनंद स्वरूप है और जब तक उसका अनुभूति नहीं है तभी तक परेशानियां हैं उसकी अनुभूति हो जाए तो सब परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी क्योंकि वो आनंद स्वरूप वो है जिसे तो आनंद स्वरूप नहीं है तो उसका प्रयास करना चाहिए की जब उनको आनंद स्वरूप आत्मा का परमाण हो जाए प्रयास करना चाहिए तब ये सब समाप्त हो जाएंगी नहीं तो होगा ये आगे के लिए आगे स्थिति प्रति कहा जाता है इच्छाएं छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं भाई विष्णुओं की इच्छा साक्षात्कार तो की इच्छा से तो मन निरुद्धा बस होगा अपने चलिए चिंता और दुख अनम सुख विघत वीतरागभक्रोधा स्थित मुनि उच्य से दुखेशु अग्न मना दुख में अनुद्विग्न बन वाला मतलब दुखों में भी जिसका मन उद्विघ्निग्न नहीं होता नहीं होता है मतलब खिन्न नहीं होता है छुभित नहीं होता है दुख में बहुत छुप हो जाता है बहुत खेद हो जाता है तो जिसका दुखों में भी जिसका मन उद्विघ्न नहीं होता है या दुख प्राप्ति दुख प्राप्त होने पर भी जिसका मन उद्विघ्न नहीं होता है तथा सुख प्राप्त होने पर भी जिसको किसा होती है सुख राग होने पर जिसको और सुख भोगने की कृष्णा नहीं होती है सुखों में कृष्णा की समाप्ति वाला सुखो में कृष्णा की समाप्ति वाला अब देखना और बीत राग भय क्रोधा राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति स्थिति भी मुनि कहा जाता है या बीत राग भय और क्रोध से रहित मुनि स्थिति भी कहा जाता है देखेंगे दुख प्राप्त का भाष्य कारण ने अध्ययन किया है ना दुख प्राप्त होने पर कौन से दुख अधिक आध्यात्मिक आदि दुख प्राप्त होने आरोप अनु मनाह का अर्थ बताते हैं न उद्विघनमिग्नम मना यशा अनुग्न मनाहा अर्थ बताते हैं और समाज करने के तरीका में तो न उद्विघ्नि अनुविघ्न चले नु सम करेंगे फिर अनुविघन मनो यह इस क्रम ऐसी बनेगा है ना ये अर्थ बताया है भगवान वास्तविक में तो ना न उद्विघनम कर न तो दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन छुभित नहीं होता है दुख रखो दिखाए ना दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन छुभित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे होगा या व्यक्ति अनुद्विग्न मन जाता है अच्छा आगे देखना सुखे सुगत स्त्री बहुत सामर्थ होना चाहिए ना से बड़े तो सु सु होने पर और विगत इस स्त्रिया में समाप्त करते हैं विगता इस विघता स्त्रिया सह विगत स्त्रिया लिखा है ना आगे विघता स्त्रिया सह विगत स्त्रिया शब्दों पर ध्यान दिया सुख प्राप्त होने पर जिसकी इस स्त्रिय नष्ट हो गई है जिसकी कृष्णा नष्ट हो गई है या सुख की प्राप्ति में जिसकी कृष्णा नष्ट हो गई है क्या कहेंगे अब देखना स्त्र स्त्रिया का क्या है कृष्णा अब इसको समझे ना इन क्या इन नन आद्य आधार अग्नि युवक सुखानी न अनुर् ईंधन डाल दो ईंधन मतलब काष्ट आदि ईंधन डाल दो घिज डाल दो तो अग्नि और बढ़ जाती है ना ईंधन डालने से अग्नि सांझ तो नहीं होती है।, है।, है और बढ़ती है तो वैसे ही क्या है कि जो विषय सुख मिलने से क्या होता है कृष्णा और बढ़ती, बढ़ती है, है।, है न अज्ञानी मनुष्य भी तो बढ़ती है जैसे अग्नि में ईंधन और जैसे अग्नि में ईंधन आगे डालने से क्या अग्नि और बढ़ जाती है वैसे ही क्या है की सुख प्राप्त होने पर और कृष्णा बढ़ जाती है लेकिन ज्ञानी की कृष्णा नहीं बढ़ती है पंक्ति लगाना इन्दन आदि आदाने अग्नि आदि के डालने पर अग्नि बढ़ती अमिवर देते है ना जिस, जिस, जिस प्रकार इन्दन आदि के डालने पर अग्नि बढ़ती है युग के कारण फिर उसी प्रकार लेना उसी प्रकार इस ए, ये इसी प्रकार इस महापुरुष के उस इसी प्रकार इस महापुरुष को सुख प्राप्त होने पर सुखानी है ना सुख प्राप्त होने पर कि अनुविवर्धते कृष्णा नहीं बढ़ती है ये विकरेत दृष्टान है अनुवे नहीं है विकरेत है वहाँ क्या है कि अनुविवर्धते यहाँ न अनुविवर्धते पंक्ति को दोबारा लगाना जिस प्रकार ईंधन आदि डालने पर अग्नि बढ़ती है इंधन आदि आदाने अग्नि अनुविवर्धते जिस प्रकार ईंधन आदि डालने पर अग्नि बढ़ती है उस प्रकार इस, इस कृतार्थ पुरुष को सुख प्राप्त होने पर सुखानी प्राप्त नहीं यहाँ पर कृतार्थी का अध्ययन करना सचार्थ तो को सुख प्राप्त होने पर ना न अनुवर्धते इसकी कृष्णा हाँ सुख प्राप्त होने पर इसकी कृष्णा नहीं बढ़ती है और तो ऐसा महापुरुष क्या कहा जाता है बिगड़ सुख प्राप्त होने पर उसकी कृष्णा बढ़ती कभी सुख प्राप्त वा नहीं होगी कि और सुख आगे मिले यही सुख हमेशा बना रहे। और रहे नहीं, नहीं आएगा चलिए आगे तो बीत राग भय क्रोधा यहाँ अर्थ बताते हैं है भाष्यकार रागा क्या भजन क्या क्रोधा क्या है राग भय अक्रोध नष्ट हो गए है निकल गए हैं जिससे राग भय अक्रोध निकल गए है जिससे या राग भय क्रोध से जो रहित तो हो, हो, हो गया है उसे क्या कहेंगे बीस राग भय ये अर्थ बताया है वास्तवकाल में समाज की रीति क्या होगी राघा क्या भयम क्या क्रोधा क्या राघव भय क्रोधा दोनों समाज करेंगे और फिर क्या होगा बीता बीता विगटाह राघव भय क्रोधाह क्रोध से जो विगत हो गया है या रहित हो गया है उसे क्या कहेंगे बीस राख भय क्रोध स्थिर ढील क्या अर्थ किया है यहाँ पर मुनि हाँ। काों ने बड़ा जोर दिया है की स्थिति को मुनि ऐसी लेना चाहिए क्यूँकी गृहस्थ में रहते हैं सकता इसका टीका कार कहते है। हैं इसके अनुसरण करने वाली के लिए अवरेखना तो इसका अर्थ लगाएंगे दुखे सुन उद्विग्न मना की दुखो दुखों में दुख प्राप्त होने पर जो उद्ग्न नहीं होता है तथा आप सुख की प्राप्ति में जो से है, राज और राजभ पे जो रहित है वह मुनि स्थित ही कहा जाता है या वह कहा जाता है ठीक है उसे मुनि कहते मननशील को देखना है कि यह मुनि आया है ना तो वास्तव ने किया यो मुनि यह मुनि श्लोक लगाना यह सर्वत्र अनविस्नेह तत्म न अभिनदती नी सर्वत्र यह सर्वत्र अविस्नेह जो सभी जगह इसमें से रहित है जो सभी में इसमें, जो सभी जो सभी में इसमें से जिसका किसी के प्रति भी स्नेह यहाँ तक कि अपने देह में उसका स्नेह नहीं है अपने जीवन में भी उसका स्नेह नहीं है हमारा जीवन बना रहे ऐसा भी नहीं कहना है कि जो देह जीवन आदि सभी पदार्थों में इसमें से रहित है और देखना घास लगाना यह मुनि जो मुनि सर्वत्र कार से दे और जीवन आदि में देह और जीवन आदि में दे और जीवन आदि में भी अभिस्नेहा से अभिस्नेह वर्जिता है ना श्लोक में उसका हाँ श्लोक में अनविस्नेहा है अनबिस्नेहाकार कर से क्या है अभिस्नेह वर्जिता स्नेह से रहित जो मुनि दे जीवन आदि सभी पदार्थों में स्नेह से रहित है उसका कहीं भी स्नेह नहीं है और सुबह सुगम प्राप्त नीति न दृष्टि है सुभा शुभ सुब को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है और द्वेष नहीं करता है तो ध्यान देना न करते हर्षित होना सामान्य व्यक्ति शुभ वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करते हैं तो ये कैसा है कैसा तो है, है कि शुभ के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है और दुख के प्राप्त होने पर नहीं अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता है तुमसी लगाइएगा तत् प्राप्त शुभ शुभम न न तत्म व अशुभ लबार्थ को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और द्वेश नहीं करता न अभिनंदती श्लोक में प्राप्त है ना तो प्राप्त करके यहाँ किया लब्धवा शुभम लब्ध्वा न अभिनदती और इसका अर्थ आगे दिया है सुखम प्राप्त ना तुस्थित लिखा है ना आगे हाँ शुभ वस्तु को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता ना तो नुष्ठित कर्त किया नीरण की कर्त तो किया ना तुष्टि और फिर क्या किया उस ना उसकर् शुभ वस्तु को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता है और हो क्या है आगे लगाइए वह तथ अशुभ लब्धवा न द्वेष्टि पहले भी शब्द है ना वह तट अशुभ लब्धवा न द्वेष्टि और इसका क्या अर्थ है अशुभ प्राप्त न द्वेष्टि और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके द्वेष नहीं करता है तस्य तस्य से क्या लेना है इस प्रकार हर्ष विसाद से रहित व्यक्ति को इस प्रकार विसाद से रहित व्यक्ति की विवेक से जन प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है आत्मा अनात्मा की विवेक से जन प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है मतलब वे अप्रोक्ष को प्राप्त होती है प्रतिष्ठित होती है प्रज्ञा इसकी तो तस्व से कौन जो सब में स्नेह से रहित है जो शब्द वे ममता से हाँ तो फिर तो तो देखना चाहिए ममता हमारी कहाँ कहाँ है हमारा इसमें कहाँ कहाँ है जहाँ जहाँ इसमें सब जगह पे हटाने का प्रयास किया गया है ना सब जगह हटाने का प्रयास किया गया है अब देखना तो जो से सब जगह इसने से रहित तथा हर्ष विशाद सब जगह इसने से रहित तथा सुबह वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष और विषाद से रहित व्यक्ति की विवेक सजन्य प्रज्ञा प्रशिक्षित होती है इस प्रकार हर्ष विषाद रहित किया है ऐसी जोड़ लेना क्या है कि सर्वत्र अनविस्नेह तो से क्या हाँ की सब जगह स्नेह से रहित तथा हंस से रहित दोनों जोड़ना हो। उसको भी जोड़ के और लगाइए थोड़ा यदा संघर्ष क्या अयम अंगानी युवा सर्वसाह कर्म अंगानी सर्वसहा इंद्रियाणी इंद्रिया इंद्रियाणी इंद्रिया लगाइए कूर्मा अंगान यु सर्वसा जिस प्रकार पूर्व में अपने अंगों को सब और से समेट लेता है पूर्व जानते कच्छा उसको कोई भय हो तो अपने अंगों को बिल्कुल जिस प्रकार पूर्व सभी अंगों को समेट लेता है समेट लेता है ना बार कुछ नहीं रहता है अच्छा तो यू है ना जिस प्रकार जिस प्रकार पूर्व अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार जब या मुनि या जब या इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्या संघर्थ इंद्रियार्थ्या का अर्थ है विषेभ्या इंद्रियार्थ्या का क्या अर्थ है वही विषेभ्या केवल कर रहे के विषय अर्थात जिसे इंद्रियां जब इंद्रियों को अब इंद्रिया से से से जब इंद्रियों को से समेट लेता है। जब इंद्रियों को विषय से ना लगाना जिस प्रकार अंगों को सबसे करना क्या कूर्मो अंगान्यू सर्वसा क्या कूर्मो अंगान यू सर्वसा और जिस प्रकार कूर्व अपने अंगों को सब ओर से सरचित कर लेता है समेट लेता है उसी प्रकार युग उसी प्रकार करना पड़ेगा यदा एयम जब या मुनि इंद्रियान अपने इंद्रियों को किसियों से समेट लेता है या इंद्रियों को किसीयों से हटा लेता है बहुत कठिन है अभी आप बैठे हैं कोई आवाज बोलो तो सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी।, देगी सब सोच ले चली गई कठिन है ना कोई वस्तु सामने हेर लिखी जाएगी अच्छा चलो ये तो साझ का है लेकिन प्रयास करके किसी वस्तु को जानना देखना सुनना सबर उचित तो वैसा होना चाहिए कुछ भी सुनाई दे लगा परमात्मा सुनाई दे रहा है कुछ भी दिखाई दे परमात्मा दिखाई दे रहा है तो वो सब सबसे नहीं हुई है इसलिए ऐसा होता है निगृहत हो जाएगा उसके लिए पंक्ति लगाना तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिका उस मुनि की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, है। दिखे। दिखे तो इंद्रिया ऐसे दृश्यों से दूर रहना चाहिए उसके लिए प्रयास करते हैं साधक साधना करते हैं एकांत में और फालतू जो है ना गपशप नहीं करते हैं रेडियो नहीं सुनते हैं टीवी नहीं देखते हैं पेपर नहीं पढ़ते हैं बहुत प्रबंधियों से बचना पड़ता है इधर उधर की बात ना करते हैं ना सुनते हैं भजन ध्यान करेंगे शास्त्र का विचार करेंगे तब तो ये हो पाएगा और ये नहीं तो जो बाई प्रवृतियाँ बनी हुई है तो उसका साधन भजन गीता कुछ गी नहीं कर सकती है सब रोकना पड़ता है अष्ट प्रवृत्ति देशियां त्याजय और गीता में आया है ये अष्टावक्र गीता में है नहीं अष्टा बकर्र में या और किसी होगा मेरे ख्याल अष्टा बकरी होगा है कि है को तो छोड़ दो तो जब विषय विष की तरह लगने तो सोचना चाहिए ज्ञान निष्ठा प्रवृत्ता यती ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ यथि संन्यासी जब इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है यदा का संघर् करते समय इंद्रियों को विषयों से सम्यक हटा लेता है इंद्रियों को विषयों से सम्यक हटा लेता सम्यकता हाँ लगाना कूर्मा सर्वता जैसे कूर में भय के कारण अपनी अंगों को हटा लेता है लगे जैसे कूर्म भय के कारण अपने अंगों को सबोर से हटा लेता है सर्वता उपसंग्रहती सर्वता एवं ज्ञान निष्ठा इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठ महापुरुष या ज्ञान योगी सन्यासी इंद्रियों को सभी विषयों से हटा लेता है इंद्रिया का विषय इंद्रियों को सभी विषयों से हटा दित्वन लेता दित्वन है तब उसकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित होती है इस प्रकार से कहा गया है ना इस प्रकार हाँ या ऐसा घर है इस प्रकार वाक्यार्थ कहा गया ओम फोन हज़ार फोन अच्छा